वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि प्रभ निर्विघनम करो मैं देव सर्वकार शू सर्वदा सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को भज गोविंदम स्तोत्र में आज हम आगे चलते हैं आदि गुरु लिखते हैं कस्तम को हम कुयात काम जननी सारम सर्व सारिशन विचार की तुम कौन हो मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कौन मेरा पिता है और कौन मेरी माता इन प्रश्नों में कुछ नहीं रखा इन अनित्य संबंधों को जो सदैव के लिए नहीं रहेंगे जो नित्य नहीं है इन संबंधों में अपने जीवन को मत गला मत खपा अपने कर्तव्य का पालन कर परंतु चित्त को तो ईश्वर ही लगा बोलते हैं और तुझे क्या अधिक बताऊं? बस इतना जान ले कि संसार एक स्वप्न की भानती है जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न लेकर उठता है तो उसको ज्ञात हो जाता है कि स्वप्न तो देखा वो तो मात्र स्वप्न था उसकी कोई सत्ता नहीं थी परंतु स्वप्न की अवस्था में उसको वो सत्य प्रतीत होता है जब मनुष्य स्वप्न ले रहा होता है तो उसको वो सत्य प्रतीत होता है स्वपन तो मन से है चित्त से है परंतु तो फिर भी उसमें शरीर कार्य करने लगता है स्वपन आया दुख का हो सकता है आप रोने लग जाओ स्वपन आया शोक का हो सकता है आप शोकग्रसित हो जाओ आपको स्वपन आया मैं गिर रहा हूँ हो सकता है वास्तव में अपने बिस्तर से नीचे गिर जाओ तो जिस प्रकार स्वपन के समय स्वपन सत्य प्रतीत होता है परंतु वास्तव में वो एक भ्रांति है वास्तव में वो एक भ्रम है ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में जो भी आप संसार में कार्य कर रहे हैं वो सत्य प्रतीत होता है परंतु ये एक भ्रांति है इसको सत्य मत मान लेना गलती से भी क्योंकि जब तुम तुरिया अवस्था में पहुंच जाओगे जब इससे ऊपर उठने वाली अवस्था में पहुंच जाओगे तो जगत का सत्य सामने आ जाएगा राजा जनक के मिथिला राज्य के ऊपर एक बार एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है तो राजा के मंत्री उनको बताते हैं कि दुश्मन की सेनाएं हमारे किले को तोड़कर भीतर पहुंच चुकी हैं महाराज अब हम अधिक देर उनको नहीं रोक सकते तो इसलिए आपको तुरंत अपनी जान बचाकर भागना होगा वो सेना हमसे ज्यादा बलवान है राजा जनक एक गुप्त रास्ते से राजमहल के बाहर निकल जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं दुश्मन सेना उनके पीछे लग जाती है दुश्मन सेना के दो चार सैनिक उनको देख लेते हैं भागते भागते थक जाते हैं दुश्मन सेना की नजरों से ओझल हो जाते हैं एक जगह बैठकर विश्राम करने लगते हैं बहुत प्यास लगती है उनको बहुत भूख लगती है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने राज्यों के गांव गाँव में पहुंच जाते हैं एक दरवाजे पर खटखटाते हैं भीतर से घर का मालिक बाहर आता है देखता है कि सामने राजा खड़ा है प्रणाम करता है राजा जनक बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है बहुत प्यास लगी है मुझे कुछ खाने को दोगे वो बोलता है, क्षमा कीजिए महाराज मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको आपको इसी समय जाना से जाना होगा दुश्मन आपके पीछे लगी हुई है है है मेरा घर है, मेरी है। वो हमको भी काट डालेंगे यदि हमने शरण दे दी तो राजा उसका उत्तर सुनकर हतप्रभ रह जाता है कि ये तो वही प्रजा है जिसका मैंने जीवन पालन किया सत्यता के साथ आज मुझे बोल रहे हैं कि रोटी नहीं देंगे पानी नहीं देंगे सोचता है कोई बात नहीं आगे जाकर ले लूंगा आगे चल पड़ता है आगे जाता है राजन आगे जाते हैं तो एक और दरवाजे पर दस्तक करते हैं भीतर से किस्तरी बाहर आती है राजन बोलते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ प्यासा हूँ मुझे कुछ खाने को कुछ पीने को दे सकती हो बोलती महाराज जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इस राज्य पर तो दूसरे राजा का कब्जा हो गया है इसलिए मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे कि देश द्रोही कहलाऊ दूसरा राजा मेरे परिवार को नष्ट कर देगा आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाइए गांव के बाहर एक कुआ है वहाँ से आप पानी निकाल कर पी सकते हैं वहीं पर गन्ने के खेत हैं, एक दो गन्ने निकाल कर आप खा सकते हैं। कृपया यहाँ से तुरंत चले जाएं। क्या कर वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है राजा जनक आगे भागते चले जाते हैं गांव के बाहर उस कुएं के पास पहुँच जाते हैं थोड़ा सा जल निकाल के पीते हैं, विश्राम करते हैं सारा दिन भागते हैं, भागते अत्यंत थक चुके हैं तो उनको नींद आ जाती है नींद आ जाती है तो क्या देखते हैं कि दुश्मन सेना के दो सैनिक उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको जोर से उठा रहे हैं उठिए राजन उठिए चलो हमारे साथ चलना है तुमको इतने में राजा हड़बड़ाकर उठ जाता है जब हड़बड़ाकर उठ जाता है तो देखता है ना तो वहां कोई सैनिक है ना ही कोई कुआं वो तो अपने राजमहल में बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके राजवैद और मंत्री उसको उठा रहे हैं बोलते हैं महाराज आप बहुत गहरी नींद में थे कुछ हड़बड़ा रहे थे लगातार इसलिए हमको तुरंत बुलाया गया तो राजा जनक जान लेते हैं कि जो वो देख रहे थे मात्रे एक सौपन था परंतु उनके मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है वो अपने राज्य के सब विद्वानों को सब पंडितों को सब ऋषियों को मुनियों को निमंत्रण दे डालते हैं। आते हैं राजा अपने स्वप्न के बारे में उनको बताता है तो ज्योतिषी जो होते हैं बोलते हैं राजन हमने सब शगुन विचार कर लिया है आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जो अब शगुन हो है तो राजा जनक बोलते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा कि कुछ शगुन है या आप शगुन है मेरा प्रश्न तो बिल्कुल भिन्न है मैं ये जानना चाह जा रहा हूँ कि मुझे इस बात की कौन इस बात का आश्वासन कौन दे सकता है कि ये स्वप्न नहीं है और वो सत्य था यह भी तो हो सकता है कि वास्तव में ही आक्रमण हो गया हो वास्तव ही मेरे जीवन का सत्य हो कि मैं राजपाठ सब कुछ खो चुका हूँ और उस समय नींद में इसको स्वप्न देख रहा बात तो विचार करने लायक है क्या आपके पास इस बात की इस बात का कोई ठोस सबूत है कोई प्रमाण है कि जो आप जीवन जी रहे हैं वो स्वपन नहीं है क्या पता जो आप स्वप्न देख रहे हो वो आपकी जागृत अवस्था क्या पता आप कहीं पर इस समय सो रहे हो और सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं कि इस प्रवचन को सुन रहे हैं ये संसार उतना ही सत्य है जितना कि आपका स्वप्न सत्य है जो आज से पचास साल पहले था वो आज नहीं है जो आज से सौ साल पहले थे पूर्ण रूप से बदल चुका है तो जो किसी का नहीं आपका कैसे हो सकता है जो स्वयं का ही नहीं है वो आपका कैसे हो सकता है परिभाव्य सर्वम सारम विष्णु स्वप्न विचारम मैं तुझे सारांश में ये बताता हूँ आदिदेव गुरु शंकराचार्य जी बोलते हैं कि संसार को स्वपन की भांति त्याग कर दे को विष्णु व्यर्थम कूपिया सर्वस्मिन्न पश्चात सर्वत्र उत्सृज भेद बोलते है किस बात की लड़ाई कर रहे हो सबके हृदय में तो वही एक ईश्वर है वही एक विष्णु है कोई भी स्वरूप दे दो उसको कोई भी नाम दे दो कोई भी उसके गुणों को लेकर उसका बयान कर दो उसकी व्याख्या कर दो वो तो वही रहेगा मेरे बुरा कहने से आप बुरा थोड़े ना हो जाएंगे ना ही मेरे अच्छा कहने से आप अच्छा हो जाएंगे वो तो आप होंगे अपने विचारों से अपने चित्त से अपने कर्मों से अपने अपनी भावना से तो ईश्वर को कोई अच्छा कह दे तो ईश्वर अच्छा नहीं है कोई बुरा कह दे कोई बुरा नहीं है कोई बोल दे वो चतुर्भुजी है तो चतुर्भुजी नहीं हो जाता कोई बोल दे अष्टभुजी है तो अष्टभुजी नहीं हो जाता जिसको जैसे भाया उसने वैसे उसका स्वरूप दे दिया परंतु इससे सत्य बदलता नहीं ईश्वर भिन्न नहीं हो गया ईश्वर तो एक ही है आपको जैसे भाता है आप उसको वैसे मानने तो जो धर्म को लेकर संप्रदाय को लेकर जो जो झगड़े हैं जो दंगे हैं कितनी मूर्ता की बात है कितनी मूरखता की बात है किस बात की लड़ाई है मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा जो अल्लाह कहकर खुश है उसको अल्लाह कहने दो जो हरी कहकर खुश है उसको हरी कहने दो जो ईसा मसीह कहकर खुश है उसको ईसा मसीह कहने दो जो गुरु नानक कहकर खुश है उसको गुरु नानक बोलने दो किस बात का झगड़ा है मानव जीवन के इतिहास में ना तो आज तक कोई एक धर्म हुआ है ना ही कभी होगा ऐसा कभी नहीं होता कि समस्त विश्व मात्र एक ही धर्म हो क्योंकि धर्म केवल ईश्वर पर आधारित नहीं होता धर्म समाज पर आधारित होता है जैसे जैसे समाज बढ़ता है उन्नति करता है वैसे वैसे धर्म की परिभाषा भी बदलती चली जाती है तो जब समस्त विश्व में समाज अलग है जब भाषाएं अलग हैं, तो ईश्वर का नाम तो अलग हो ही जाएगा आप जिसको कृष्ण बोलते हैं कई उसको कृष्ण बोलते हैं कई उसको कन्हैया बोलते हैं कोई गोविंद बोलेगा कोई गोपाल बोलेगा कोई शामल बोलेगा कोई विठल बोलेगा कृष्ण तो वही रहेगा आप कोई भी नाम दे दो यदि वास्तव में अपनी आत्मा का बोध चाहते हो शंकराचार्य जी लिखते हैं तो सब्य उसी ईश्वर को देखो और सब्य उसी ईश्वर को देखते हुए सब प्रकार के भेद और अज्ञान का त्याग कर दो भेद द्वंद होता है द्वंद अर्थात दो अच्छा बुरा सुख दुख ठंडा गर्म सर्दी गर्मी ये द्वंद हैं। कैसे कह रहे हो वेद? जो वास्तव में ही पंडित हो तो होता वेद लेकर ही पैदा होता जो जुलाहा होता तो चरखा लेकर ही पैदा होता परंतु सभी तो रोते हुए ही आते हैं नाल से जुड़े हुए हैं रक्त से गर्भ की और चीजों से झिल्ली से लिटे हुए हैं, नगन अवस्था में आ रहे हैं, रो रहे हैं यही तो सबका सत्य है तो किस प्रकार का भेद यह तो मनुष्य की अज्ञानता की बात है ये सफेद बढ़िया है कुकुर या काला दोनों तो वैसे ही प्यार करते हैं, दोनों तो वैसे ही भोजन खाते हैं, दोनों के मन में तो वही ईश्वर है तो किस प्रकार का भेद सर्वत्र ज्ञानम तो सब भेदा से सब प्रकार से सब और से भेद का नाश कर क्योंकि भेद का चिन्ह है भेद भेद अभेद विवर्जिता वो भेद और अभेद से परे है शत्रो मित्र पुत्र बंधो महाकुरु यत्नम विग्रह सम यदि बोलते हैं चाहे चाहे चाहे चाहे तुम्हारा शत्रु है मित्र है पुत्र है बंधु है मित्र पुत्र बंधु कुछ ऐसा करो करो कि ना ना तो इनसे बहुत करो, ना ही बहुत संधि ही दूर हटो सम रहो भव समचित अचित को सम स्थिति में स्थित करो विशेष रूप से यदि तुम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो बांच विष्णुत्म यदि ईश्वर का बोध चाहते हो स्वयं के स्वरूप को जानना चाहते हो तो जब तक सम नहीं रहोगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा तो सम रहना नितान्त आवश्यक है क्योंकि वो तो सब में सम है हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते मैं सब में हूँ सब मुझ में हूँ सब में मैं ही वर्त रहा हूँ श्री कृष्ण बोलते हैं ना नाम दस्ती ना प्रिया ना तो मेरा किसी से द्वेष है ना ही मुझे कोई प्रिया है समो हम सर्वभूतेश नाम द्वेश्वस्ती ना प्रिया अर्जुन ना तो मेरा किसी से द्वेष है ना ही मुझे कोई प्रिय मैं सब में सम हूँ जो सब में सम है उसके बोध के लिए आपको भी सम होना पड़ेगा जब सम हो जाओगे तो बोध अत्यंत आसान हो जाएगा बिना संघर्ष के ही प्राप्त हो जाएगा कामम क्रोधम लोभम मोहम्मद को बोलते हैं काम क्रोध और लोभ और मोह का त्याग कर दे अहंकार का त्याग कर दे काम क्रोधम लोभम मोहम तक आत्मान भाव्य कोहम इनका त्याग करेगा तो आगे चलेगा आत्म ज्ञान विहीन मूड़ा ते नर्क निगू से विहीन रहोगे तो नरक की ओर ही जाओगे जो इतनी सुंदर देह प्राप्ति होने के बाद भी प्रसन्न नहीं रह सकता तो जो जीवन में सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न नहीं रह सकता वो नरक में ही तो है और नर्क क्या है यही तो नर्क है तो अपने विकारों का त्याग करना सीखो अपने विकारों से ऊपर उठना सीखो अपने विकारों के नौकर मत बनो जब विकारों से ऊपर उठ जाओगे तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो स्वयं के स्वरूप का बोध हो जाएगा उसको जानना होगा यदि वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो चाहे अपने इष्ट का दर्शन चाहते हो चाहे समाधि चाहते हो। उसको जानना होगा। सब संशय दूर हो जाएगा सब दुविधा खत्म हो जाएगी सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे गेयम गीता नाम सहस्रम धेयम श्रीपति रूप नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय चवितम बोलते हैं हरे गीता का पाठ कर विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर उसका कीर्तन कर श्री पति जो हैं, जो श्री विष्णु हैं, जो श्री हरि हैं, जो सर, जो परमात्मा हैं, जो सर्वोपरि हैं, उनका ध्यान धर उनका चिंतन कर उसमें अपने जीवन को व्यतीत कर अपने जीवन के एक एक पल को उसमें लगा और अपने चित्त को अपने समय को सज्जन पुरुषों की संगति में बिता नियम सज्जन संगे चित्तम संगम दीन जनायम जिनको आवश्यकता है जो दीन हैं उनको बांट, उनको दे देने से मनुष्य बहुत बढ़ता है देने से और प्राप्त होता है आप प्रकृति का नियम देख लीजिए कुछ भी यदि आपको लेना है उससे पहले आपको देना पड़ता है आप स्त्री में बीज को देंगे तो संतान मिलेगी शरीर में भोजन को देंगे तो तृप्ति मिलेगी प्रत्येक चीज को पहले देना पड़ता है फिर कुछ प्राप्त होता है काम करेंगे तो धन मिलेगा अच्छे कुल में पैदा होंगे तो ज्ञान मिलेगा अच्छे गुरु की सेवा करेंगे तो आत्मज्ञान मिलेगा पहले कुछ दे रहे हैं फिर कुछ तुरंत प्रकृति आपको देती रहती है तो देना सीखिए केवल धन देने की बात नहीं कर रहा या मैं धन देने की बात कर ही नहीं रहा प्रेम दीजिए भाव दीजिए श्रद्धा दीजिए भक्ति दीजिए प्रिय वचन बोलिए किसी के मन को सुख दीजिए किसी के जीवन में सुख दीजिए कुछ तो दे ही सकते हैं कोई घर में आए उसको भोजन तो करा ही सकते हैं भोजन नहीं करा सकते तो पानी तो पिला ही सकते हैं चाय तो पिला ही सकते हैं नहीं पिला सकते तो जल तो दे ही सकते हैं नहीं दे सकते तो बैठने को तो बोल ही सकते हैं वो भी नहीं कर सकते तो भीतर आने को तो बोल ही सकते हैं कुछ तो दे ही सकते हैं वो भी नहीं दे सकते तो तुम धरती पर एक बहुत बड़ा बोझ हो जो इतना सा भी हृदय नहीं है कि किसी को भीतर आने के लिए बोल सको अतिथि सत्कार कर सको तो आप केवल अपने लिए जी रहे हैं आपको सुख नहीं मिल सकता सुख उसी को मिलता है जो सुख देने को तैयार है जो दे सकता है वो लेने का स्वतः हकदार हो जाता है आप नौकरी पर आठ घंटे दे रहे हैं तनख्वाह लेने के हकदार हैं, यदि नौकरी पर ही नहीं जाएंगे तो कैसी तनख्वाह कैसा वेतन तो देना सीखिए देने से ही लेना शुरू होता है देने से ही ये सब शुरू होता है जो समय देंगे तो स्थिरता पाएंगे जो योग देंगे तो ज्ञान पाएंगे भक्ति देंगे तो वैराग्य पाएंगे पहले कुछ देना है और देने के लिए ये जरूरी नहीं आपके पास वो हो देने के लिए आवश्यक है मात्र एक संकल्प हो कि मुझे देना है जब शुद्ध हृदय से उस संकल्प को ले लेंगे प्रकृति आपके माध्यम से स्वतः देना शुरू कर देगी एक बीज का तो मात्र संकल्प है कि मुझे फल देना है प्रकृति सब कुछ करती है उसको पेड़ बना देती है उसमें फल लग जाता है आप देने वाले बनिए प्रकृति आपको सामर्थ्य देगी देने का देने के विषय पर एक बार मैंने पहले विस्तार से बोला था उस प्रवचन को सुनिए दान के ऊपर उसमें आप जानेंगे कि सुपात्र कौन है किसको देना चाहिए परंतु अपना प्रेम तो सबको दीजिए अच्छे शब्द अच्छे वचन मधुर वचन तो सबको दीजिए जो जो दे सकते हैं सबको दीजिए परंतु कुछ चीजें कभी मत दीजिए अपना क्रोध किसी को मत दीजिए उसको स्वयं तक रखना सीखिए उसको जीतना सीखिए अपना लोभ त्याग दीजिए लोभ किसी को मत दीजिए कष्ट किसी को मत दीजिए ये दान में देने लायक वस्तुएं नहीं है क्योंकि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलने वाला है उतना नहीं उसका कई गुना मिलने वाला है इस बात को स्मरण रखना है आपको इस बात को याद रखना है फिर आप जीवन को यथार्थ जानेंगे जानेंगे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है जीवन वास्तव में कैसे जीना है आप कुछ लेके ही नहीं आए आपका कुछ है ही नहीं जब ऊपर वाला देने से हाथ नहीं रोक रहा आप कौन होते अपना हाथ रोकने वाले रोकने के लिए किस चीज को पकड़ कर बैठे हुए किस चीज को जगड़ कर बैठे हुए मुक्त हो जाओ स्वतंत्र हो जाओ। घबराओ मत। जिस ईश्वर ने तुम्हें आज तक भोजन मस्तर, छत और दिया, वो आगे भी देगा। पकड़ के मत बैठ। जानो कि प्रत्येक वस्तु की भांति चाहे वो दवा हो चाहे खाने की वस्तु हो एक तिथि के बाद वो उपयोग करने लायक नहीं रहती उस एक्सपायर हो जाती है एक्सपायरी डेट होती है उसकी यूज बाय डेट होती है ऐसे ही तुम्हारी भी एक एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले जो देना है दे दो उससे पहले पहले जो करना है कर लो फिर किसी काम के नहीं रहोगे जैसे कूड़ेदान में डिब्बे को फेंक दिया जाता है जिसमे की जो वस्तु है खाने लायक नहीं रही या उपयोग करने लायक नहीं रही ऐसे ही तुम भी एक दिन फेंक दिए जाओगे तो जो तुम्हारा जीवन है, उसको जानो, कायदे से जियो उसको मनुष्य हो मनुष्य की भांति जियो पशुओं की भांति मत जियो मैं आपको बदल तो नहीं सकता केवल बोल ही सकता हूं यदि आपको भाई तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं यही सत्य है मनुष्य जीवन का भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते समाप्त सन्निहिते सं मरणे नहीं नहीं रक्षती गोविंद का भजन कर एक एक क्षण बीता जा रहा है एक एक क्षण बंगला में एक सुंदर भजन है उसकी एक पंक्ति है कामल दल जल जीवन तल मल हरि पद नीति रे नित्य प्रति हरि का भजन कर ले क्योंकि जीवन तो बहुत तेजी से भाग रहा है आपके तीस साल का सार या आपके चालीस वर्ष का सार मान लीजिए आपने चालीस वर्ष अपने जीवन को व्यतीत कर लिया है अब तक जानते हैं उसका सारांश क्या है आपने भोजन किया प्रतिदिन आप सोए प्रतिदिन आपने कभी कभी भोग किया और आपने विद्या ग्रहण की और आपने धनोपार्जन किया इसके अलावा क्या किया या कुछ स्वयं ही देखिए स्वयं ही जानिए चालीस वर्ष आपने इन चार पांच चीजों में लगा दिए क्यों? किसने बोला था आपको शायद किसी ने नहीं बोला परंतु आप स्वयं ने भी उसको सोचा नहीं उसको जाना नहीं उसको विचारा नहीं बस भागते रहे भागते रहे भागते रहे मधुमक्खियों करता रहू करता रहू करता शायद यही मेरा सत्य है किसी की चमक दमक देख कर बाहरी प्रभावित हो गए मुझे भी अमीर बनना है मुझे भी बड़ा कुछ बनना है परंतु क्या उससे आप सुखी हैं यदि पूर्ण रूप से सुखी है तो बहुत अच्छा कुछ अलग मत कीजिए फिर सुखी रहिए यदि नहीं है तो रुक कर विचार कीजिए थोड़ा सा रुकिए उस पर विचार कीजिए जीवन को जानिए इसके अमूल्य को जानिए इसके मूल्य को जानिए अमूल्य है यही न जाने किस किस योनि में से आप आए हैं किस किस को माँ बाप बनाया है जो गधे की योनि में तो गधे ही आपके पिता रहे होंगे जो मैं कुकर की योनी से आया तो कुकर ही मेरा पिता रहा होगा तो कीट पतंगे पशु जलचर नवचर थलचर जल में रहने वाले आकाश में उड़ने वाले जमीन पर चलने वाले तीनों प्रकार के जीवों से भांति भांति प्रकार के जड़ और चेतन पदार्थों से कभी वृक्ष बने कभी मच्छर बने कभी मक्खी बने कभी खरगोश बने कभी शेर बने कभी भालू बने कभी स्वान बने कुकुर बने अत कुत्ता बने किन किन योनियों से निकल कर आए क्या क्या कर्म करके मनुष्य योनि में पहुंचे वो इसको, इसको, इसको इस पर विचार किया है नहीं किया तो शायद अब एक उचित समय होगा इस पर विचार कीजिए और उसके साथ क्या करना है आपको मान लीजिए चार व्यक्ति हों, उनको एक एक दिया जाए हो सकता है एक जाकर उड़ा दे दूसरा जाकर उसका निवेश कर दे तीसरा जाकर उसको दान कर दे चौथा उसका नाश कर दे तो ऐसे ही आपको जीवन दिया गया है आपको इसका नाश करना है या आपको अपना स्वयं का उत्थान करना है आपको स्वयं के ईश्वर का बोध करना है स्वयं के स्वरूप का या आपको इस जीवन को भोग में लगाना है ये निर्णय तो आपका है चुनाव आपका है जैसा आपको भाई आप वैसा कर सकते हैं। बस यही मुझे कहना था कल स्तोत्र में हम आगे चलेंगे और कल इसका समापन हो जाएगा ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णमदचते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्ण वशिष्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरिओं तत्स हरिओं तत्सत हरिओं तत्स